त्रियामोपम शांत मैं श्रे महिष हे मही शांति शानी शान का शाखीय तेलोपा अवतरभाष्य के ऊपर विचार चल रहा था अवतरभाषी परमाष्य के ऊपर विचार चल रहा था इसमें दो व्याख्याएं हैं परभाष्य और बाक्यभाषा का भी दो है अभी हम केवल बाया पृष्ठ पढ़ रहे हैं अगर बाया पृष्ठी पढ़ना है दोभाष्यू दोभाष्य है तो इसका प्राप्त यही है हमें तो पर सब तरह परभाष्य विषय ही है प्रत्येक पदों का अर्थ करके चलनाभाष्यता सही है कोई भी कम नहीं करें और विशेष बात तो राष्ट्रीय है ब्रह्मसूत्र में दसवें परिषद को लेकर प्राय सभी परिषदों का मंत्रों का कुछ न किस विचार हुआ है किसी का एक का दो ऐसा तेरह परिषद का मंत्र का विचार नहीं हुआ इसको लेकर के भाष्यकार ने यहाँ पूर्तिपूर्वक भाष्य लिखा और राष्ट्रीय स्मृति प्रधान है जैसे स्मृति का है ये है बीच बीच में के लिए स्तृति प्रदान है और वाक्यवाद से युक्ति प्रधान ब्रह्मसूत्र के आभार को व्यक्त बना करके ऐसा आगे है आगे आने वाला है तो यहाँ पर उर्वादी शंका कर रहा था कि कर्म सहित ज्ञान से मोक्ष मिल जाए केवल ज्ञान नहीं कर्म सहित ज्ञान समझ से अधिकता को था कि वास्तव का आदर्श निध्यत्व उसके तर्क के खंडन करते हुए कहा वो तो जो मोक्ष है नित्य होने के कारण अविद्यावृत्ति के अन्य साधक कि निष्पात किया अन्य साधक से निष्पात के लिए उसकी केवल अविद्या की निवृत्ति करना ही है यह जो मोक्ष नित्य वस्तु है जो हमें अप्राप्त जैसा भास रहा है उस अप्राप्त जैसी भाषण या अज्ञान के कारण अज्ञात तो निवृत्ति करना ही है तात्पर्य है ज्ञान का बाकना ही है अन्य साधन संस्कार में स्नात प्रत्यका ब्रह्म विज्ञानपूर्वक है अंतरात्मा ब्रह्म है या अंतरात्मा ब्रह्म है ऐसा विज्ञान जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य विज्ञानपूर्वक सर्वे सला संस कर्तव्य कई तात्पर्य करता है लोटेश पुत्र श्वाद सब कई कात्पर्य करता है स्थिति का है सैक्टि का कर्मोक्षे कार्य से उपाध्याय असम सम्य अवृत्या फल प्रसिद्धि उत्पाद न कर्म कार्य मोक्ष कर्म का कार्य मोक्ष नहीं हो सकता से यह के कथना है कर्मजन्य नहीं हो सकता क्यों मोक्षण कर्म मोक्षण टिप्पणी किया यहाँ आप सुधार लेना करते क्या करना है कर्ममोक्षे कार्य से कर मोक्षे कर्म कार्य से ऐसा शोधित पाठ मोक्ष में कर्म का कार्य मानना ये नहीं यही कहना चाहते हैं कर्म देवन के गो ने कहा कि कर्म मोक्षे कार्य से कर मोक्षे कर्म कार्य से ऐसा पाठ शोधित पाठ है मोक्ष में कर्म का कार्य नहीं होगा ये बोलना चाह रहे कि नवन कर्म मोक्ष कर्मा साध्य मोक्ष अभूत कर्म के द्वारा मोक्ष सिद्ध होता है इसे स्वीकार करने पर यह उत्तर दिया गया कि नहीं यहाँ पर हो नहीं सकता क्यों उत्पाद्याय असमवाप मोक्ष में चारों विकृति है उत्पाद्य आप्य विकारी संस्कार्य चारों प्रकार क्रिया है क्रिया कर्म से ये उत्पन्न होते है चार उत्पाद्य है गुरुदासादी कर्म करके बनाया जाता है और आपके होता है वेद मंत्रालय गुरु के मुख से शीर्षक प्राप्त करता है कर्म कर्मजन्य होता है आपके होता है और विकार्य होता है सोम्र शादी जन्म से शोम करवाते हैं उसको घूमते हैं रस्ते हैं विकार्य तो होता है कर्म का कार्य चार विशेष प्रेरित होगा और चौथा तो होता है संस्कार्य जब हम ठेके सामग्री रख लेते हैं तो संदेह होता है कि पवित्र है क्या पवित्र है गंगा जलादी सड़कते हैं अपवित्र पवित्र होगा इत्यादि मतलब फूल करके उसको शुद्धिकरण करते हैं कि मोक्ष में चारों की आवश्यकता है जहां जहां ये चार में से कोई एक होगा दुर्पात आद्य दुकान्य संस्कार चार में से कोई एक होगा वहां पर कर्म का कार्य वो अनित्य होगा किन्तु मोक्ष में चारों नहीं है पुत्रपात के लिए नहीं आद्य में नहीं और कार्य नहीं संस्कार भी नहीं है इसलिए वहां पर कर्म कार्य तो भी नहीं है कर्मचल तो भी नहीं जाएगा ये बोलना चाह रहे हैं उत्पादवार उत्पादी का संभव है क्यों चीका ठीक है, ने कहा कार्य से उत्पाद्यालय का संभव नित्य आपकी कार्य स्वतः आपका रूप मोक्ष ऐसा है नित्य प्राप्त है तो अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसा बचा है तब कम पचर न्याय पूर्ति देते हैं गले के हार की गले में हार पहना हुआ है भूल भूलैया में पड़ तो गया हार खो तो गया खो तो गया खो तो गया ऐसा तो हो जाता तो तो है तो मनुष्य रूप से तो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है बतलाने के लिए अरे तेरे गले में पड़ा है हाँ मिल गया मिल गया बोलता है जिस समय खोया था उस समय मिला हुआ तो केवल भ्रांति थी तो भ्रांति को हटाने के ज्ञान की आवश्यकता तो वो कुछ स्थिति में बताने वाले की आवश्यकता होगी हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं हम रुकता है तो भूल करके आज हम अपने जीवन को भी घोषणा करके बैठे हुए दे। हैं अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का पहचान होता तो हम कभी अपने को जीव नहीं मानते अपना स्वरूप का पहचान का अभाव है इसी कारण से हम अपने को जीव मान करके बैठे हुए हैं वास्तव में मुक्त है स्थिति में शांत अपने आप में आ कहानी सुना होगा कि एक झूठे में आकर के एक बिजली का आंख की पट्टी बांध करके और उसका हाथ पर बांध करके ले जाते हैं वो तो घना जंगल में जाके सो देते हैं घना जंगल में सोते हैं।, हैं तो उसके पास एक ही बाई है बोल सकता है चिल्ला सकता है चिल्लाता है भाई मैं ऐसे ऐसे पढ़ा हो बचाओ बचाओ बचाओ कोई तो जंगल में जाकर आरा आरा होगा दूरी उसने उसको देखा आपने पट्टी बदी ली है हाथ पैर बांध दिया गया है तो उसे पट्टियों को खोल फो दिया खोलने के बाद पूछा कैसे उसे सारी घटना बताई मैं काम बाहर बेचकर का रहने वाला व्यक्ति को तो ऐसे ऐसे जहां पर इस तरह से मुझे पहुंचाया गया कहाँ पहुंचा गया, मुझे मालूम है जानकारी नहीं कहा पहुंचा दिया बता दीजिए आपने पट्टी बांध दी फिर उस व्यक्ति ने बता दिया और जो जहां से लाए थे बहुत दूर था वो ये गाँव दिखा नहीं सरकार उसने एक दिशा बताया गया ऐसे सीधे में जाना सीधा जाना चलते चलते पहुंचा दिशा निर्देश करना तो उसी तरह से वो तो जो दिशा निर्देश करने व्यक्ति तो गुरु हो गया उसका उस तरह से आगे बढ़ता है तो कोई गांव मिलता है फिर उसको पूछता है करते करते अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है मुसलमान ऐसी तो यहाँ भी हमारा स्वरूप वास्तव हम बुल हम में मुक्त है किन्तु हम भूल भूलेंगे मोड़े अज्ञान के कारण अपना स्वरूप का परेशान है आज हम गिड़गड़ा रहे हैं मनुष्य होकर के गिड़गा रहे हैं क्या सचिदान आत्मा होते हुए न मनुष्य हूँ नजरानी कितने आरोप लगा दिया हमें अपने ऊपर मैं पुरुष हों स्त्री होम पाल होम सदा हम भुक्त हूँ यह सब अज्ञान मनना तो ये ज्ञान क्या काम करेगा अज्ञान को निवृत्ति करने का काम करता है मोक्ष तो प्राप्त ही है मोक्ष जन्म नहीं है इसलिए कर्म की वहां आवश्यकता नहीं है मोक्ष का साधन जो तो माना जाता है ज्ञान असल में मोक्ष का साधन नहीं है वो है अज्ञान निवृत्ति का साधन अज्ञान निवृत्ति के द्वारा उपलक्षित तो होने वाला मोक्ष है होता है कार्य वहां अज्ञान की निवृत्ति वहां है इन बोला जाता है मोक्ष प्राप्त होता है बोलते हैं वो तो प्राप्त ही है कई बात यहाँ कह रहे हैं टिप्पणी में कहा चार नंबर में नित्य आपके निर्विकार स्वतः शुद्ध है स्वरूप मोक्ष मोक्ष का स्वरूप ऐसा है मैंने हमारा स्वरूप मोक्ष मैंने हम भी मोक्ष में हम भी होते हैं अभी बद्ध अवस्था अज्ञान के कारण हमारा स्वरूप ऐसा होता है नित्य आपका हमेशा प्राप्त है, है। अप्राप्त नहीं नित्य आपका है प्राप्त है और निर्विकार में कोई बिक्र नहीं है उत्पाद या आपके विकार चारों विकारों से नहीं है जो तो कर्म का कार्य होगा चारों में से कोई एक होगा कर्मजन्य होगा वो क्योंकि तो यहां पर यह नित्य आप है और दृर्विकार है और स्वतः शुद्धा है इसको कोई शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है स्वतः शुद्धा है स्वतः शुद्धा आत्मस्वरूप मोक्ष आत्मस्वरूप मोक्ष है ऐसा मोक्ष को पुत्राद्य आपके विकार्य संस्कार्य तो यह चारों संभव नहीं है तो कर्मजन्य होगा चारों में से कोई एक होगा उत्पाद तो आपके विकारी या की जरूर होगा जो तो मोक्ष हमारा स्वरूप ही है तो उसको ये उत्पाद भी चारों में चारों नहीं इसलिए कर्म का कार्य मोक्ष नहीं हो सकता इस समुचे जो आदमी ने कहा कर्म और ज्ञान गिर करके मोक्ष दे सकते हैं तो ज्ञान को तो खंडन नहीं करें कर्म का खंडन करें कर्म आपसे मोक्ष नहीं आइए पांच नंबर ये ही है क्या है सम्य ज्ञान आज जब सम्यक होगा आत्मा का तो क्या होता है अविद्यावृत्ति आज्ञान की निवृत्ति होती है से फल प्रसिद्धि उत्पत्ति अविद्यावृत्ति मोक्ष मिल गया अगर फल की प्रसिद्धि चर्चा चलती है असल में होता है वहां की निवृत्ति होती है ज्ञान से मोक्ष ने मोक्ष के स्वरूप ही है उसको प्राप्त करना में ये प्राप्त है प्रवेश अविद्यावृत्ति को मोक्ष शब्द से बोल देते शिक्षु का चाहे दिन ने कहा है अविद्या अविद्यावृत्ति मोक्ष साबंध वाज का ऐसा बोलता है अविद्या अविद्यावृत्ति ही मोक्ष है और उसी को बंधन बोलते हैं अविद्या को ही बंधन शब्द देगा उसके निवृत्ति को मोक्ष शब्द है। है। तो से हैं ऐसा है अविद्यावृत्ति से शुरू करते हैं न कर्म कार्य भोक्ष है इसलिए कर्म कार्य मैं कर्म से जन्य मोक्ष हो नहीं सकता वहां अविद्या के निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कर्म की सकता है अज्ञान को हटाने के लिए कुछ विश्वास और चित्र को तर्पण करते रहे रज्जू का ज्ञान है अधेरे में सब समझ रहे हैं उस अज्ञान के कारण सर्प दिखा दिया अब वह सांप को भगाने के लिए बैठ करके मंत्र जाप करेंगे सांप को भगाएंगे। अब आदम करने लग जाएंगे भागेगा वो वहां एक ही उपाय है प्रकाश ठीक इस प्रकाश अपने शरीर को धूल हो गए या हम पड़े हुए हैं यहां चाहिए ज्ञान प्रकाश चाहिए उससे क्या होगा ज्ञान की निवृत्ति होगी उसी को यहां मोक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है वास्तव आत्माता है क्या मोक्ष होना उसको अयोध्या की निवृत्ति करना सारे साधन का परिणाम यही है अपने लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है और जितने भी सावन है जो हमने खोप रखा है उसको हटाने के लिए ने अपने पर जो भी आरोप लगा रखा है उसको आराम किए ठीक है न कर्मकारी मोक्ष है छह नंबर त्रिपाणी न कर्म मोक्ष हो न कर्मचन्या सिद्धांत अनुमान दे रहे हैं अच्छा पांच नंबर पांच नहीं है अविद्यावृत्ति उपलक्षित है आपद्या से उपलक्षित जो आप होता है उससे क्या मोक्ष है उस मोक्ष मोक्ष है मोक्ष में आत्मा को मिलता नहीं हमारा स्वरूप ही मोक्ष है आत्मरूप मोक्ष है अविद्या से उपलक्षित हो रहा है जब तक अविद्या तब तक नहीं भासेगा वो जब अविद्या होती है आपका स्वरूप भाषण लग जाएगा तो ऐसे मोक्ष में फल को तो व्यवहार उसको तो फल व्यवहार हो रहा है मोक्ष फल मिलता ज्ञान का फल क्या है मोक्ष ऐसा मोदे है फलत तो व्यवहार क्यों होता है अच्छा उपलक्षण है साथ ही उसके जो उपलक्षण है कौन अविद्या वो साथ है साध्य अविद्यावृत्ति उपलक्षण है वो साध्य है अविद्या होना ही अपना स्वरूप प्राप्त होना है वहां वही पहले से प्राप्त स्वरूप को प्राप्त करना है तो वो जो उपलक्षण जो था अविद्यावृत्ति वो साध्य है, और साथ है? है, साथ है। वो कैसे साध्य ज्ञान के द्वारा साध्य है ज्ञान उससे निवृत्ति करे वही उसको सिंह करता अविद्या को निवृत्ति करना ही कर सकते हैं इसलिए के द्वारा वो करते थे इसलिए अविद्यालय द्वारा होने से मोक्ष में फलक व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी यद्यपि वहां कार्य दूसरे में हो रहा है बोला जा रहा है मोक्ष के लिए ये कहा। छह नंबर टिप्पणी में आमान देते हैं पूर्वाधि अनुमान कहा था शुरू में एक नंबर टिप्पणी कहा था मोक्ष कर्मजन्य फलक वाप स्वर्ग ऐसा कहा मोक्ष कर्मजन्य है अलग बात जहां जहाँ फलक को रहेगा वहां कर्मजन तो होगा जैसे स्वर्ग स्वर्ग में कर्मजन्य है कर्म से जन्म होता है स्वर्ग ठीक इसी प्रकार वो फल है इसी प्रकार यहाँ भी मोक्ष भी फल है फल है कर्म कर्मजन्य होगा ये अनुमान दिया था पूर्वाजी ने उसके ऊपर सतर्क पक्षक होते दूसरा अनुमान सिद्धांतिक वो पूर्वारी का अनुमान था एक नंबर त्रिकन जो छह नंबर त्रिक बोलते हैं नद्य मोक्ष मोक्ष दोष दे रहे जब तो आभास बना रहा मोक्ष कर्मजन्य में यह मोक्षण कहा था कर्मजन्य कर्मजन्यत्व का अभाव दिखा रहे मोक्ष में कर्मजन्य नहीं है क्यों उत्पादी अन्न तमत्व अभाव उत्पाद त्यादि जो चार में से एक ही नहीं है मोक्ष मोक्ष में उत्पन्न नहीं करना है और विकृति भी नहीं करना है प्राप्त भी नहीं करना है तो प्राप्त है क्या प्राप्त करेंगे अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है अपना स्वरूप हमेशा प्राप्त ही है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं प्राप्त की जो अप्राप्त के वहन हो रहा है उसको हलाने में तात्पर्य जिसने ढका है प्राप्त तो वस्तु जिसने ढक दिया गया ढकने वाला लोगों ने हमारा स्वरूप का अज्ञान उसी को हटाने के लिए तात्पर्य ये कहते हैं मोक्षण मोक्षण नहीं हो सकता क्यों उत्पाद्यादि अंत महत्व था उत्पत्ति आदि चारों में से एक भी नहीं है उत्पाद्य आपके पिकारी संस्कारीय वैसे कुछ भी नहीं आपका मोक्ष आत्मा शुरू करें भो जैसे आप दृष्टांत आत्मा ऐसे मोक्ष जैसे आत्मा उत्पाद्य आदि कोई नहीं है कर्मजन्य भी नहीं है आत्मा आदि है कर्मशता कोई आप ठीक इस प्रकार मोक्षा अथवा देख देते हैं जत्व का भाव रहेगा तो रहेगा उत्पाद्यात रहेगा जैसे स्वर्ग स्वर्ग विद्रेकेण स्वरगोया तथा पूर्वा सूर्व एक नंबर चित्र दूरवादी नम्बर कामजन्म फल्वाद स्वरगव वो सत्य पुरुष दोष से ग्रषित है वो अनुमान ने है तो आवाज है देखा सूर्य अब तो पूर्वाज काम जन्म है सिद्धांत करे कर्म से जन्म नहीं है किसके अनुमान सही होगा दोनों अनुमान कर रहे हैं दोनों अनुमान तो है वो सत्य ये सत्य दोष में सिद्धांत का फॉर्म पड़ जाए कैसे पता लगे उसको अनुरूप करके देखना पड़ेगा तो कैसे कहते हैं सूर्यादेश सिद्धांत अनुमान है वह अनु अनुकूल नहीं स्मृति आदि जो है सिद्धांति का अनुमान में अनुकूलता स्मृति यही बोलती है मोक्ष में सर्वजन्य नई करके सिद्ध करती है तो इसे हमारे अनुमान में प्रबलता है सिद्धांति का अनुमान ने देखा ठीक है ब्रह्मचार अनुभव ब्रह्म ज्ञान जैसे अनुभव अवशांता सिद्धैंव परोक्ष निश्चय पूर्व का संयासा करता है बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को अनुभव में विचारना है हम ब्रह्मा से बोलना मात्र नहीं है अपने घटाना है जिसको दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें करना तो है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान करना है तो उसके लिए ब्रह्म ज्ञान से जो ब्रह्म ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मी ज्ञान होना है खाली बोलना नहीं उसके अनुभव अवसानता से अनुभव के परिवसान में सिद्ध करता है अपने अनुभव में उतारना है इसके लिए क्या करना होगा परोक्ष निश्चय पूर्ण पहले तो परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है परोक्ष ज्ञान के द्वारा क्या निश्चय होना चाहिए उसमें संन्यास कर्तव्य कर्मगत फिलान्वित करना परोक्ष ज्ञान का आज नहीं हैं पुत्रेश लोकेश्व चाहिए जितनी है संिएसन के माध्यम से है क्योंकि अपरोक्ष सातुस्थ जो आते हैं सबसे पहले विवेक विवेक पहले हो जाए तो फिर साधारण चतुर्थ की आवश्यकता क्या है वहाँ विवेक सब प्रकार परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान के तो आगे आपको वेलांत में प्रवेश करना है वेलांत में प्रवेश करने के चार सावन चाहिए विवेक वैराग्य और समाज सत्सर प्रति प्रमुख वो बेलामे तो में दे प्रवेश करने के लिए बेलामे का अधिकार माना जाए अगर विवेक पहले हो गया परोक्ष विवेक सबसे दिलेंगे तो इसकी आवश्यकता है ही किसी वो तो विवेक सत्य परोक्ष क्या जगत अनित्य है आप असत्य है जित्य हैं कितनी है, दुर्टी पहले इतना विश्वास होना चाहिए और जड़ से वैगाट्य होना चाहिए ऐसी स्थिति आई मैं संसार से बैगाड़ होना चाहिए टूटा वैगाड़ खाली ये धरती से नहीं ये टुकड़िया से नहीं यहाँ स्वर्ग जितने लोगों के भोगों से व्यक्त होना चाहिए बैरान के हाथ मुझे बैरान और काम दो लोग मोहम्मद सर ये जो तो छेद शत्रु पड़े हुए हैं हमारे अंतकाल में बैठे हुए हैं समय समय पर अपने बल दिखाते हैं तो उनको दबाने के लिए समाधाना की, की सर्वसपत्ति आनी चाहिए समाता उपाय सरकार समाधान हमारे यहाँ की तो जरूरत है और जितना करेंगे तो क्या तो होगा आगे आप वेदांतर मुमु भुमुक्षा हो वो भोग भोगिक इच्छा हो उस स्थिति में आते तो वेदांतरी आवज साधन पुष्ट दर्शन मुमुखक्ष इच्छा मुमुक्षा त्याग्रिक इच्छा यहां पर ताना कुश्ती है कभी मैंने बताया होने को जितना भी आपने अपने आरोप किया है ये सबको फेंकना है बस न हम गुमान न हम स्त्री इत्यादि भावना पहुंचता है तो दस में आता है ना गोदित नको ना, ना तेजो नायु न ना कम नेत्र न तरसा समूह अनेक सुस्वत सिद्ध चिदानंद रूप शिव केवल सबको निषेध करके अपने स्वरूप बचाने का अभ्यास करना चाहिए तो संस सिद्ध है ब्रह्मज्ञान से होता सक पर निश्चय हो पर निश्चय हो जाता है परोक्ष भी संदेह होगा तो काम नहीं करे क्या होगा जी ब्रह्मवेरता है कि नहीं है संसार नित्य है कि अनित्य है और तो आत्म अनित्य है कि अनित्य है संदेह आ गया है तो प्रवृत्ति नहीं होगी संदेह होने तो प्रवृत्ति नहीं होती है अज्ञान भी सुधर्शकता है और अश्रद्धालु भी सुधरशकता है संशय वृद्धि नहीं सुधर सकता गीता भी तो अज्ञान मिलता है अध्यक्ष शास्त्र प्रधान संशयात्मकोष न पर होगा संशय संशयालु संख्या ज्यादा बोल दिया है वो बोलते हैं ये तीन व्यक्ति हैं एक अज्ञानी और एक अश्रद्धालु एक संशय तीन है अध्यक्ष शास्त्र प्रधान संशय आत्मा नश्षति इसमें ये न्यास की ओर जाने वाले हैं क्योंकि दो तो ऐसे है अज्ञानी अंशोक्त स्तूक् मिलेगा लोग लोग तो ले ले ले ले और लोग का सुख भले न मिले जिस लोग को सत्य मांग कर सुख ले लेगा और श्रद्धालु भी यहां का सुख ले लेगा और लोग का न मिले कोई बात क्यों तो नहीं क्योंकि इसको तो दोनों लोग संशय कर जाता है और बात में संशय तो नया लोग तो न करो तो संशयी के लिए तो ना ये लोक है न पर लोग है दोनों तो में बाकी लोग के लिए तो कम से ये लोग तो होगा उसका सत्य मांग के चलते तो तो हैं अज्ञानिक श्रद्धालु भी होगा क्योंकि संशयी को यह लोग प्यास लगी है, पानी मारा किसी लागे रख दिया दल रख दिया आपके सामने संशय कि क्या जहां डा हो पीने का नहीं प्यासे क्या रहेंगे लगी है, भोजना है संशय करेंगे खा खाने सकते हैं कुछ भी नहीं हो पाता उसका संशयात्मा विन क्षति जितना के चतुर्थ अध्याय जैसा है उसको यह लोग है पर लोग है तो निश्चय होना चाहिए शास्त्र ने जो बोला शास्त्र सत्य बोलता है ऐसा मान करके चलना चाहिए परोक्ष ज्ञान जो साठ का ब्रह्म सत्य उसके ऊपर विश्वास करके कहकर चलना और परोक्ष ज्ञान पूर्वक संन्यास्य संयास में बैठे जिन्होंने कहा कर्म त्याग किया कर्म त्याग करना चाहिए जो हम कार्य जो भी कर्म कर रहा है, परोक्ष में यदि है तो कर्म को त्याग करके फिर क्या करना वेदाम सर्वन व्यास में लग जाए फिर अपरोक्ष कर लेंगे बात और श्रीदेसर अनुभव शाह ने जब अनुभव के अंतिम में पहुंच गया मान हम वनवास में दृढ़ हो गए जैसे इस समय में जितने दृढ़ता आपके इस शरीर में मैं मनुष्य हूं हिला नहीं पाए कितने सालों से वेदांत दे चिल्ला रहा है कोई तो मनुष्य नहीं है किंतु तो आपकी मान्यता मैं मनुष्य हूँ जितनी दृढ़ता जितनी दृढ़ता यहां है उतनी दृढ़ता अपने लिए हो जाए तब की बात किसी भी परिस्थिति में आ जाए हम सचला हमारा ये विद्धि बन जाए तो करते हैं सिद्धे का अनुभव अवसार में मान अपरोय नहीं आता जहाँ हुआ निश्चय होगा उसी प्रकार आपके स्वरूप का निश्चय जब हो जाए और परमात्मा ज्ञान है सिद्धे का अनुभव तो अवसार में परमात्मा जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है हम परमाश्मी ऐसा जो ज्ञान है वो अनुभव के में सिद्ध हो जाने पर है दृढ़ परोक्ष हो जाने पर स्वभाव प्राप्त संन्यासी वहां तो पर विदिशा संन्यास नहीं होगी वहां क्या कर रहा है विद्युत संन्यास स्वभाव प्राप्त सन्यास होगा स्वभाव प्राप्त संन्यास कर विद्वत संन्यासी होगा अगर ज्ञान हो है तो उसको विद्वत सन्यासी बोलेंगे कर्म नहीं करेगा ज्ञान हो गया कुछ नोटेशन आदि है उसके पास तो लोक प्राप्ति के लिए कर्म नहीं उसको विद्वत और उस आत्मा के बारे में सुना है अभी पहुंच पाया उसको जानने के लिए जानने की इच्छा है इसके लिए संन्यासिदिशा आज के दिनों में संन्यास की परंपरा है विविधिशा संन्यास की परम्परा है भले हम लोगों को जानकारी बढ़ो गुरुजनों को यही है ये कि आगे जा करके बेदांग सभा द्वारा अपने को प्राप्त करेगा अपना निश्चय कर पाएगा इस उद्देश्य शीर्षक संस किया जाता है, है? तो सिद्धेश्वर अनुभाव सामने परमात्म ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा के कि ज्ञान जब सिद्ध होगा निश्चय होगा हमें दृढ़ परोक्ष होगा तब स्वभाव प्राप्त संन्यास कर स्वभाव प्राप्त संज्ञान किया है आत्मवत्थ्यप अभिधेयो विद्वत संन्यास है क्या विधेयक है वह विद्वत संवयं छोड़ता है उसमें अभिदय होता है आगे टीका कित न ना कर्म परम परमात्मा का विषय समुचय कर्म और परमात्म के आत्मा तो जो ज्ञान है इसका समुचय इसलिए भी नहीं हो सकता कर्म का और जीवात्मा परमात्मा की जो अहिक्य ज्ञान है जो ज्ञान होती है दोनों का समुचय इसलिए भी नहीं हो सकता क्यों ये शौचे सा ऐतिहासिक सौसे बताने के साथ प्राप्त नहीं है क्योंकि मूल ने बताया कर्म सही बात कर्म सहभागित तो विरोधा जब एक कर्म सहभावित्व तो का विरोध है ज्ञान जब आत्मज्ञान हो गया तो कर्म उस काल में बोले सकता है तो तुम एक साथ रहने सकता कर्म सहभावी पूर्ण विरोध होने से प्रत्येगात्मक और प्रत्येगात्मक और जो ज्ञान होगा इस ज्ञान का कर्म के साथ सहभागी होना संभव नहीं एक साथ होना संभव नहीं है अज्ञान काल में, में कर्म नहीं करता था अज्ञान काल वाला तो कर्म करेगा ही तो संभव नहीं जो तो आगे भाषण नहीं उपातः का फल विज्ञान में करना कर्म का स्वरूप ऐसा होता है जिसने कई कारकों का साधन चाहिए उस कारक चाहिए संप्रदान चाहिए कारण चाहिए कर्म चाहिए अधिकरण चाहिए कर्ता चाहिए सारे कारक मिला करके कर्म होता है। अनुस्व करने वाला व्यक्ति चाहिए उसके लिए साधन की जरूरत चाहिए इंद्रियों की जरूरत होगी और भी मानी वैज्ञानिक सामग्री की जरूरत होगी त्याग करना है वो कर्म की आवश्यकता होगी किसको करना है किस देवता के लिए करना है उसके लिए आवश्यकता होगी कर्म करने के लिए ये सब फल चाहिए और कहां करना है भूमि के भी चयन चाहिए, चाहिए कहां करना है उसको नदी किनारे करना है जंगल भी करना है कहां करना है तो ये सब मकर कर्म करण समान और अधिकारण आदि जितने भी हैं सब गिरा करके कर्म होता है भेद ज्ञान पूर्व होता है कौन कर्म और ज्ञान होता है सारे भेदों को समाप्त करके इसलिए भी समझते हुआ सम्भव इस बात समझा रहे हैं पूर्वादि के ज्ञान कर्म सबसे के मत का कम कर रहे हैं न ही उपात का फलभेद विज्ञान करना कर्म में कैसा है पीड़ित है कारक जो सातों कारण जिसमें लगे हुए हैं उसके साथ हम वाला जो कारण है फल भेद विज्ञान और बीड़ा भिन्न है फल भिन्ना है ऐसा जो ज्ञान होगा ज्ञान वाला जो तो कर्म है उसके साथ प्रत्यक्ष का सर्वभेद और यह आत्मज्ञान कैसा है सारे भेद का नष्ट हो जाता ज्ञान पता प्रत्यक्षता संशय पर विशेष सहभागित न पूर्ण है सहभागित होना संभव सारे भेदों का समाप्त करके आत्मज्ञात होता है और सारे भेदों को लेकर कर्म दोनों का सहभागित्व विशेष नहीं हो सकता इसलिए संशयवादी का भाव खंडन हो जाता है देखा टीका टीका होकर न कर्म तो ब्रह्मज्ञान से विधि को अनुष्ठेयत्व कदम जैसे कर्म के लिए विधिवाद्य की जरूरत है स्वर्ग का अनुविज्यता क्षुत्र का मता आदि आदि है उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान के लिए दिदि, भी विधिवाद्य है विधि शास्त्र विधि होने से अनुष्ठेयत्व यह भी अनुष्ठेय है ये भी अनुष्ठान के लिए है धर्मज्ञान जैसे कर्म विधिवाक्य से होता है तो अनुष्ठेय होता है इसी प्रकार ये ज्ञान भी आत्मज्ञानित अनुष्ठेय है विदेश का बीन आदि भेदा अपेक्षित और जो जहां पर भी आ जाता है विधि विधिदारी और बिन्दिया आदि का भेद बिना होता ही नहीं किसको देना है देने वाला कौन है क्या देना है बहुत कुछ चाहिए वहां उनसे होता है इसलिए कथम सारा भेद नंबर प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान सभी अरे ब्रह्म में सारा भेद का नष्ट उदाहरण कैसे हो सकता है तो विधि जन है विधिवाद के होता है तो तब तुम से आदि वाक्य को तो फिर वहां सारे भेद आज कैसे होगा और विधिवाद के उसकी अपेक्षा करेगा कारगरों की अपेक्षा करेगा यह समझा करके इसको उत्तर में जाना चाहते हैं बस वस्तु प्राधान से आदि बोलेंगे नौ दिखाई विधि को और विषय कौन करो वैदिक विशेष है दोनों वैदिक है ना जैसे कर वैदिक है वैसे आत्मज्ञान भी वैदिक है तो वैदिक है तो जैसे उसके लिए भेद की जरूरत कर, कर, है कारक भेद कर्म करता कर्म कर्म समुदान अधिकरण आदि की जरूरत है वैसे ज्ञान के लिए भी है तो फिर सारे भेद का आश करके जहां होता है कैसे आपको होगा यहा है इसके उत्तर में देव तैयारी का उत्तर देते हैं आश्चर्य उत्तर देते हैं वस्तुकार आज में शिव अप कर्म और इस आत्मज्ञान में थोड़ा भेद हो जाता भी है ये कर्म जो होगा कर्ता की प्रधानता है ठीक है और पुरुषतंत्र है कर्ता के अधीन है वो वस्तु के अधीन नहीं आप, को चाएं, चाएं आप पर कर्म को चाहे करें चाहे न करे आप स्वतंत्र होते हैं कर्म कर। है? है, का अधीन किंतु ज्ञान ऐसा है शाम में घट है चक्षु का संबंध गया आप जानना नहीं चाहेंगे तो जानिए कि नहीं जानिए ज्ञान ऐसा है वस्तु प्रधान है ज्ञान कर्ता के अधीन नहीं होता वो वस्तु के अधीन होता ये कहना चाहते हैं वस्तु प्रावधान में क्षति वस्तु के प्रावधान्य है ज्ञान में वस्तु है और प्रमाण है तो ज्ञान हो ही रहे और कर्म में ऐसे सारे वस्तु होने पर भी कर्म करना पड़ेगा कर्ता के अधीन है वो चाहे करे चाहे न करे तो वस्तु प्रावधान में क्षति अपरुष कर्म होता कर्म ज्ञान कर्म होता है मने शास्त्र प्रधान होकर के और ये पुरुष के अधीन कर्ता के अधीन होता कर है कर्म तो ये पुरुष का भी है कर्ता के अधीन नहीं है ज्ञान वस्तु है। टिप्पणी एक नंबर वस्तु क्या वस्तु प्रमाण भी होता भी वस्तु के प्रमाण के अधीन होता है ज्ञान प्रमाण से वस्तु अनुसार प्रमाण वस्तु के अनुसार अनुसरण है इसलिए प्रमाण विषय वस्तु प्राधान्य प्रमाण की अपेक्षा विषय वस्तु की प्राधान्य करेगा वस्तु प्राधान ठीक है विधिजन्य प्रयत्त हाद्य ही विधि विषय उच्च के विधिवाक्य जन्य तो एक प्रयत्न करेगा व्यक्ति जैसे स्वर्गन को ये देख विधि सुना विधिवाक्य सुना स्वर्ग काम को ठीक है तो विधिजन्य क्या होगा आगे जाके प्रयत्न करेगा पुस्तक करने लग जाएगा उसको स्वर्ण की इच्छा है भाग्य सुनो स्वर्ग चाहते तो याद करो याद के लिए प्रयत्न करेगा उस उस यादव प्रयत्न के द्वारा कैसे तो हो भाग्य होगा सिद्ध होगा स्वर्ग विधि जन्म यह होता है कि की विधि जन्म भाग्य हुई विधि का विषय होता है शास्त्र का विषय होता है विधि से उत्पन्न जो प्रयत्न है क्योंकि स्वर्ग कामना वाला व्यक्ति केवल स्वर्ग कामना तो शून्य मात्र से स्वर्गालीन मिलने वाला आगे प्रयत्न करना पड़ेगा उसके द्वारा साध्य होता है स्वर्ग कर्म का फल ऐसा होता है विधि प्रयत्न आप जो ही विधि विषय हो चे उसको विधि का विषय कहा जाता है स्वर्गाली को ज्ञान न पता ज्ञान ऐसा न गया ज्ञानेरी कि सबका सुनने के बाद कोई प्रयत्न करना पड़े है कुछ न गया जैसे तप्त वसी महाभारत के श्रीनता है और अधिकारी सही है भूमि गुरबरा कर रखा है अंतकर्म शुद्धि कर रखा हो तो उसको उसी काल में ज्ञान हो जाए ये कि कोई प्रयत्न करना पड़ेगा बीच में कोई व्यापार करना पड़ेगा तो भाग्य सुनने के बाद ऐसा नहीं ज्ञान वर्ग कर्म काम कर तब श्रीता है इसके ज्ञान है विधि भी आशील है विधि नहीं माना ज्ञान है ऐसा सिद्धांत दीका बना है कि अस्मात् प्रत्यत्मा को ब्रह्म का निश्चय से परोक्ष से अपरोक्षा कर्म समुच्चय रामायण का स्मार जिससे कि इस आत्मा का ब्रमोत्व तो निश्चय करना है अभी तो जीवा जीवात्म तो मान करके एक तो मनुष्यवी भाव में बैठा हुआ है इसको निश्चय करना है ब्रह्मोत्व ये शास्त्र का फल है ब्रह्मोत्व निश्चय करने के लिए यह जो निश्चय इसका परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष परोक्ष जानकार कर्म की आवश्यकता नहीं होती अपरोक्ष जानकार कहां कर्म पड़ेगा ये कहते हैं परोक्ष से अपरोक्षुचय न काम आ कर्म के साथ समुचय प्रामाणिक नहीं हो सकता कर्म के साथ समुचय होना सम्भव है प्रामणिक नहीं तस्वार करके भाषण में इसका उपहार करते हैं जो चल रहा था वो पूर्वी कह रहे थे ज्ञान कर्म समुचय का भी चाहिए साथ में एक खंडन कर तो और जा रहे हैं तस्मात दृष्टा दृष्टि बाह्य साधन शाद के जो विरत तो दृष्टा और अदृष्ट दो प्रकार के बाह्य वस्तु हैं दृष्टा है इस्लोक के और अदृष्ट है परलोक संबंधित हो सुना हुआ है स्वर्ण में ऐसा मिलता है ऐसा मिलता है देखा हमें है दृष्ट अदृष्ट विषय दो होते हैं बाह्य बाह्य साधन शाद बाह्य और साध्य दो प्रकार है मानव साध्य स्वर्ग हो तो साधन करना पड़ेगा दोहरी रूप में संसार है तो दृष्टाध्य है जो व्यक्ति को बाह्य साधन और बाह्य शांति को अपेक्षा नहीं है निरक्त है माने तीनों लोगों के गोम से दरक्त हो चुका है वह क्या आ चुका है ऐसी व्यक्ति का प्रत्येगा तो ब्रह्म जिज्ञासा यह जो तो प्रत्येगा ब्रह्म तो जिज्ञासा है मैं ब्रह्म हूं ऐसी जानना चाहता है ऐसी जिज्ञासा है अभी शिवा भाव में है जो चाह रहा है वो मुख्य अवस्था में ब्रह्म भाव में जाने की इच्छा है ये किया जिज्ञासा है जिज्ञासा केने सितम इत्यादि प्रदर्शन मंत्र आगे देने वाले हैं है केने सीतम आदि इन श्रुति में बता रहे वो जिज्ञासा दिखाई पड़ रही है प्रश्न करना रहा है यहाँ केले सी प्रेषितम के किसकी इच्छा मात्र से ये मन अपने विषयों में प्रेरित होता है इत्यादि यहाँ प्रश्न करने वाला है अन्य श्रुति ही शिष्य रूप से प्रश्न करती है द्वितीय मंत्र आदि में स्तृति ही गुरु रूप से उदेश देती है ठीक है। प्रश्न प्रतिवतन रूपेण प्रतिन से केंगत प्रश्न और प्रतिपन रूपे चले प्रश्न प्रति चलेगा आगे द्वितीय खंड के अंतिम जाकर के तीन मंत्र स्वतंत्र स्थिति बोले यशात मतम मतम यश नवेदा अभिज्ञात विजानता दिया विज्ञातम अभिजानता अभ प्रतिबोध नि मत अमृतत्म निबते आत्मा पिंदते चेत अवेदी अत सत्यमस्ती न चेत यह महती नीति भूतेश भूतेश विचित्रीरा प्रत्यास्तक अमृता ये जो तीन मानता स्मृति का गुरुशिष्य संभाग से हरकर बोलेगी वही व्यक्ति जानता है ये आत्म तस्तम आत्मा जो नहीं जानता है उसी का आत्मा जानने वाला माना जाता है जो आत्मा को विषय रूप से जानता हो वो जानने वाला ऐसा नहीं मैंने यार जानने वाला जानने वो, जानने योग्य प्रश्नों का भेद नहीं है जो भेद करता हो मैं आत्मा को जानता हूं जैसे मैं घर को जानता हूं मैंने आत्मा को अलग करके अपने को अलग करके जानता हो तो आत्मा को नहीं जानता ये क्या बात क्या आएगा ये बोलना चाह रहे हैं तो भाषण कर हैं शिष्या से प्रश्न प्रश्न प्रतिबंध रूप में अब यहाँ जन्म परिसर आरम्भ होता है शीर्ष रूप से प्रश्न करना स्मृति है, करती है और आचार्य रूप से उत्तर देती है ऐसा विधायक होता है यह प्रश्न और प्रतिबंध के रूप से प्रथम जो है यहाँ केन्द्र परिषद सूक्ष्म वस्तु इसका जो वस्तु है वस्तु है जेन्सर का अति सूक्ष्म है आत्मा है उसको जानने की इच्छा से प्रश्न होना है और उसके उत्तर देना है जो अभाव है उसको यहाँ विषय बनाना है स्थिति है जिसको मानवालिक विषय करता काफी स्वयं बोलेंगे बोलेंगे सभी का खंडन ऐसी स्थिति तो ये जानना चाहते तो हैं कि प्रश्न प्रतिबंध रूपे का शिष्याचार्य राष्ट्र कहा शिष्याचार्य प्रश्न प्रतिबंध रूप्रतम शिष्य आचार्य रूप से प्रश्न प्रश्नोत्तर के रूप में चलना है या किसके अति सूक्ष्म वस्तु विषय पर आराम जब प्रश्नोत्तर रूपये होगा तो जो हो माने आप कुछ आराम से जान पाएगा जान सकेगा नहीं तो थोड़ी परेशानी होगी हमने हम उद्देश्य करेंगे प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं होगा तो मुश्किल पड़ जाएगा इसलिए दिखाई पड़ पाएगा केवल तर्क अगर मैं दूसरी बात केवल तड़के से का विषय नहीं है यहाँ बतलाये गया इस के शिष्य और आचार्य के विषय प्रश्न पर प्रतिपदन के माध्यम से लिखाया केवल कर्क से जानने योग्य नहीं साक्ष साफ साफ़ बना कर दिया जब राज से कहा नहीं साफ कर दियामती जो बुद्धि तुमने पाई है नजिकता वो बुद्धि कार्किट के द्वारा खोने योग्य नहीं है अथवा कर्क के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है दोनों मत होने भी नहीं है प्राप्त करने योग्य भी नहीं है तर्क से मिलने वाली नहीं होगी आपको यह तर्क से फिर मिल रहा है सर्क प्रतिष्ठान ब्रह्मशूत्र को सुनते बना दिया है बिहार थर्टी ट्यू की सीमा नहीं होती है आज आप बड़े तार्किक बनेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट के रोटी बन के यहां आए हुए सोचा तो मैं जो बोर्ड होगा क्या होगा ये आपके विषय होगा कल आज व्यक्ति के दिमाग में स्पूरित हो जाएगा आपके मजर में ना देगा थर्टी ट्यू कैसी परका प्रतिष्ठा सूत्र है ब्रह्म सूत्र है परकृटिविक सीमा नहीं है आप सोचते हैं मैं ऐसा संभव बोलू जो कोई टा तो तो तो नहीं सकता पर दूसरे की बुद्धि में आपसे कुछ और जाएगा बैठा देगा परकृटिविक सीमा वही नहीं सारे परगट में विषय नहीं होता है ये यहाँ स्मृति के आधार पर ही चलिए कभी आपको विषय का प्रतिभावरण आप कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे इसके लिए भी और खामे जो परिसर में आया आचार्य जान दे जो गुरु वाला होगा कोई तो उसको जान सकता है मतलब भूल भुलाइया में पड़ा है तो कोई व्यक्ति उसको बतलाने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है जैसे कामधार बेस्ते व्यक्ति अपने को भूला हुआ था अपने कहां कहा हूं कैसे यहां पर हुआ कितने दूर हूँ तो एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी उसने एक रास्ता दिशा बताया तो कोई एक दिशा बताने वाला होगा उसको कहते आचार्य चार्य वो तो पहले गुरु चलना आप ही पड़ेगा करना आप ही पड़ेगा खाली वो उपदेश देंगे भाई तुम तो जिस रास्ते में गलत रास्ते में हो इस रास्ते में हो जाओ जितने बोले और क्या बोले तो आचार्यवान कुरुशा जो गुरु वाला होगा भी जान सकता है अपने आप पर कर लगा करके जानने के विषय में ये भी सिद्ध होता है और आचार्य और धैर्व विद्या विदि का आसान स्तंभाप्त कु कौशल विद्या में जैसे कहा आचार्य के द्वारा गुरुभुख से सुनी हुई विद्या अतिशय शोभन हो जाएगी अच्छी होगी अब ये आप कर्क से करेंगे देखो शब्द ऐसे होते हैं आप सोचते होंगे नाम पास न्याय है व्यापक है हम आपका आप पत्र निकालेंगे बिंदु शब्द तो कोई एकात्मक होता है पुष्प का अर्थ निकालने भी ठीक है कोई अने, अनेकात्मक अने शब्द होता सब, सब है अनेक जगह में होता है एक ही शब्द इसी शब्द और वहां क्या असर निकालेंगे आप कहीं ना कर सकते हैं इसलिए तो गुरुमुखी विद्या बोध ने सो गुरु मुख से सुना हुआ मैं आपको निश्चय रहेगा कि हाँ यहां पर गुरु ने ऐसा करा निश्चय रहे तो, आचार्य धैर्य विद्या में प्राचार्य संदार का साधु को भी प्राप्त होता है आचार्य प्राय सकता और गीता ने स्पष्ट हो दिया सद परिपाते परिप्रश् से भैया ज्ञानी नत्व दर्शन सत्व उस तत्व को जानो जानो किंतु तीन काम करने जा रहे हैं तीन काम करो तब वो उपदेश लेंगे तब तुम जान पाओगे तीन काम करना पड़ेगा पहले तो तदविदी प्रणिपाल नम्रता को लेकर जाओ उपदा तो लेकर जाओ उन्हें जिससे तो कुछ सीखना हो नम्रता लेकर जाओ प्रणिपाल और दूसरा परिप्रश् न सेवाया यहां पर क्षमता दिलाने के लिए ऐसा है कि आदत आलत जाना उसके बाद सेवा करो उनके समय के अनुसार सेवा क्या अनुकूलता उनको है कौन सी युद्ध चल रहे क्या है कैसा है अवस्था कैसी है उनके कौन सी सेवा होनी है जिससे प्रसन्न हो सके है? उनकी सेवा होगी जबिपात नम्रता आपके पास है और सेवा आपने उनके किया है सेवा की है उसके बाद समय का आकर प्रश्न कर प्रश्न करें लेने की जाते ही बार प्रश्न करने लग जाए ऐसा नहीं तो कितना करोगे तो तुम्हारे नम्रता को बेहतर तुम्हारी तो सेवा को देख के वो उपद्यक्ष ज्ञान को उपयोग जरूर करेंगे ज्ञानी मत तत्पर्शी ज्ञानी लोग हैं कहा स्मृति स्मृति नियम स्मृति स्मृतियों का नियम है इसलिए यहां पर भी शिष्य और आचार्य संभाज के रूप में स्मृतियां बोलने जा रही है बोलना चाहिए कश्चित गुरु ब्रह्मविष्ठ का उपयोग और यह प्रश्न उठाते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहे ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले तो ब्रह्म निष्ठा रह जाता है निष्ठा निश्चित निष्ठा निरंतर डुबा हुआ है ऐसे गुरु के पास विधिवत उपयोग विधिवत स्वामित्व प्राप्त करके प्रत्येक अमृत सर्वश्न उसमें संसार से इतना घृाव हो गई है एक अपने जो अंतर आत्मा से अंतर सरण देखता ही नहीं है कोई रक्षा करने वाले नहीं है ऐसी बुद्धि में पहुंच चुका है कोई मेरे रक्षक नहीं मेरे रक्षक केवल आत्मा ही है ऐसा बुद्धि में पहुंचा हुआ बुद्धि होगा वह सरण अभयम चाहता क्या है वो अभय पद को चाहता है अभयम नित्यम शिवम अचरम इच्छा नित्य चाहता है नित्य शब्द को चाहता है शिवमय कल्याण स्वच्छ चाहता है ऐसे अचल अच्छा वस्तु चाहता है ऐसे इच्छा करता हुआ पक्का अचल भी पड़े या पूछता है वाली शब्दों से पूछता है ऐसी कल्पना की जाती है देखा ठीक है ऐसा करपीण नदी आप जो कहा था उसके बाद आप प्रापर्य अंतव्य वह आपको दुआ से करते हैं मान प्रापरिया अथवा अंतव्य दोनों ही होती है ये जो बुद्धि होने तो पाई है बुद्धि तर्क से तो प्राप्त करने योग्य है न तर्क से क्या त्याग नजीकता को बोलते हैं और आचार्य धर्म विद्या साजिष्तम भवती उसका स्थापना करते हैं साजिष्कर्म शोभनतम साजिष्ट से होता है अत्यंत शोभन होता है आचार्य से पाई हुई विद्या यह होता है शोवणतम फलम प्राप्त गुरुपुरक्ष से कार्य हुई विद्या अत्यंत शोभनीय फल प्राप्त कराना चाहिए आगे जो तो मंत्र जाता आएगा आगे मंत्र आने वाला है तो जो हम के भाष्य के ऊपर अवसर देखते हैं फिर मंत्र आगे तो मंगल आरोप तो सारे उपनिषदों में जब एक ही भाष्य परभाष्य है जो पद जैसा आया संघ्राच आया तो उस ढंग से करते हैं जैसे ईशाशम सर्वम आया तो पहले ईशा का अर्थ किया ईशा क्या है स्टेड हीट इत्यादि करके तेरे ईशा इत्यादि किया उसके बाद उसके द्वारा धरते हैं भाषण कहा इधम सर्वम सब जगत को जगत उनसे जगत आंदोलन करके जैसे जैसे श्रद्धा आए वैसे वैसे उन शब्दों से अर्थ कर देगा ये पद अभाष्य है हमारे भाष्यकार क्या करते हैं जैसी स्थिति में श्रद्धा चल रहे हैं वैसे भाष्य तो ऐसे लोग एक शहीद है तो वाक्यभाष्य क्यों हमारे वाक्यभाष्यूक्तिपूर्वक है क्यूर्ति प्रधान है उसको क्यों के विचार करना चाहते हैं इसके लिए आनंद गिरिजी पहले एक मंगलाचरण करते हैं मंगलाचरण करते हैं प्रयत्नातंतर हृदय पर मनाम विरिताम सिद्धम सिद्धम ब्रह्मयम ऐसा मंगलाचरण करते हैं जैसा विषय है उसी प्रकार का मोला दिन कर आदरणय महारेय प्रवर्तन जो वो प्रवर्तक जो होता है प्रेरणा देने वाले तीन तरह के व्यक्ति होते हैं एक को स्वयं क्रिया करता हुआ दूसरे को क्रिया में लगाता है जैसे बड़े लोग कुछ काम करने लग जाए तो छोटे को स्वयं करना पड़ता है स्वयं करता हुआ, हुआ दूसरे को करवाता है दूसरे से करवाता है एक प्रवर्तक ऐसा होता है एक होता है बिशे को लेकर जैसे राजा बाविश करना पड़ता है लेकिन प्रवर्तक होता है अपने आप नहीं करेगा किंतु तो और उसे करवाए तीसरा होता है अपने आप कुछ भी नहीं करता, है किंतु उसके सामने में काम करने वाले होते हैं जैसे लोहा चुम्बक में देखा होता है चुंबक के सान्निध्य में चुम्बक को कुछ नहीं करना पड़ता लोहे को कुछ क्रिया देता चुम्बक लोहे में क्रिया उत्पत्ति हो जाती है चुंबक के सानिध्य में वैसे यहां आत्मा भी ऐसा वाला प्रवक्त है माने वो राजा आदि जैसा नहीं चुंबक जैसा है है तो उसके सामनिध्य में मान आदि की प्रवृत्ति होती है मान आदि जय वस्तु है तो वो चेतन के सान्निध्य में जिनकी प्रवृत्ति होती है ये बोलना चाह रहे हैं महाभारत में प्रयत्न आदि या बढ़े प्रयत्न के बिना ही प्रयत्न नहीं इस तरह से जो मना आदि का प्रवर्तन तत्व है आपका तत्व है मान आदि जो तो प्रेरणा दे रहा है किंतु प्रयत्न नहीं करता न शारीरिक परिश्रम करता है ना वाणी की प्रेरणा देता है प्रयत्न आदि का करता है ऐसा जो आपका तत्व है गिन का विविधान तृतीय मंत्र में आप बोलेंगे तृतीय मंत्र आएगा मत मण तीद अन्य विद्या रदेस्टा सद्याच आज पूर्व है तक बात गच्छति न तत्र न बात नीद्व नी आम विद्या न तक चक्ष ग तो ये विधित और विधिक से अन्य माना को। विदित होता है कार्य और अविदित होता है कारण ये कार्यकार्त माना है भाष्य आएगा तृतीय मंगल का भाष्य का विद्युत क्षमता कार्य होगा और अविदित होता है कारण तो ये कार्यकार से अतिरिक्त है आपका किसी का कार्य भी नहीं है किसी का कारण भी नहीं है ऐसा माना गया है तो ये विधिता का विधि से अन्य जो तत्व है सिद्धम जो तो सिद्धा तत्व है अहम अद्वैव ब्रह्म सिद्धम वो ब्रह्म मयू ऐसा करके हम विविधि बोल रहे हैं, वो तो ब्रह्म मय हूं जो विधिता से भिन्न है और प्रयत्न भी बिना ही जो बाघा भी इंद्रियों का प्रवर्तन करने वाला करना है वही महिन्न अहम ब्रह्मास्तम का प्राप्त होता है एक और दो विधि एक में कहा सान्निध्य अतिरिक्त भागा प्रेरणाम प्रयत्न ध्यान रहेगा जो किया सान्निध्य से अतिरिक्त तो कोई यहाँ भी नहीं है इसका ना भी काम कर रहे सान्निध्य मात्र से जैसे चुंबक के सान्निध्य में लोहा काम करता है लोहे की क्रिया पैदा हो जाती है ठीक इस प्रकार उस आत्म तो के सान्निध्य मात्र प्रवर्तक या नाणी से प्रवर्तक है न क्रिया से प्रवर्तक है सानिध्य अतिरिक्त सानिध्य अतिरिक्त भारादीना प्रेरणा दिन भागा प्रेरणा केवल सानिध्य प्रेरणा कल आदि अर्थ ये विधायक स्वनध्यमात्रे न स्विध्य मत से ही प्रवर्तन जैसे चुंबक चुम्बकृषा गोवर्धन विदिता विदित अविताभ्याशि विदितोवसे कालि का लाभ से अन्न रूप से संसार में वही पदार्थ है या तो कार्य है कारण है तो उसे अतिरिक्त सिद्ध हो निश्चित वह पदार्थ है वही क्रम मैं बताऊं क्रम ऐसा करेगा अच्छा ठीक है केले शितम इत्यादि काम यहां केने शितम से आरंभ होना है विभूषण यहां से आरंभ होना है केने शितम इत्यादि काम सामेद साखा भेद काम सामुवेदिक शाखा जो है तलकार शाखा है सामुवे एक हजार शाखा वाला माना जाता है तो एक हजार शाखा होनी चाहिए किंतु आज के दिन में तीन शाखाएं उपलब्ध है जाते हैं ऐसी है तो इस इसमें तलदार शाखा सामवेद शाखा भेद सामवेद का शाखा विशेष तलकार शाखा तलकार शाखा ब्राह्मण परिषद है ये संगीतों परिषद नहीं है ये मंत्र भारत नहीं ब्राह्मण भारत कम से कम पर, पर व्याख्यास व्याख्या कर दी राष्ट्रकार पूरे मंदिरों में पदभाष्य लिखा हुआ है जैसे हम कुछ में है तो एक, -एक पद का व्याख्या करके भी भगवान भाष्यकार में संतुष्टि नहीं इस उप्रषद के ऊपर बाकी में तो संतुष्टि मिल है पदवास्य के सारे उपनिषद बाकी नवपनिषद जो है पदभा से नहीं है किन्तु यहाँ पर केलो परिषद को लेकर के एक एक पत्र अर्थ करते हुए भी भगवान भाषा का संतोष नहीं हुआ मत दोष भगवान भाषा भगवान भाषा संतुष्टि नहीं क्यों कहते शारीयता कहते शारीरिक न्याय ब्रह्मसूत्र अति युक्ति युक्ति प्रधान है ब्रह्मसूत्र तो शारीरिक युक्ति जो मात्र है मैंने शारीरिक कहते हैं ब्रह्मसूत्र तो शारीरिक शारीरिक जो अधिकार है युक्तियां हैं उसके द्वारा या अनुवाणय हुआ है अन्य उपनिषदों पर किसी का एक मंत्र किसी का दो मंत्री स्थान पर चर्चा हुई है नौ उपनिषद बाकी अन्य उपनिषद में चर्चा है भौशिक युगो से भी बहुत सारी चर्चा है वो जान अपने भाष्य जितने लिखा है दस उपनिषद पर एक ऐसी सैंतालीस रूप से विभादित है वो शांक भाष्य है या अन्य का भाष्य है क्योंकि जैसे दस उपनिषद में भाष्य की गांधी या गा शैली है वैसे अश्वेता शुक्र उपनिषद में भाष्य नहीं पाए इसलिए वो कुछ विवादित मानते हैं लिखा पड़े शंकराचार्य और शांत भाष्य करके लिखा है किंतु कुछ विवादित अश्वेता उपनिषद विवादित नहीं भाष्य विवादित उसको लोग मानते हैं शंकराचार्य ने कहा कहते हैं अप्रवर्ती आचार्य ने बना दिया शंकराचार्य रुपाल दिया ऐसे होते हैं जो भी लोग वहां की भाष्य की और अन्य शैली मान रहे तो नव कमिश्न लिखने के बाद भी राष्ट्रकार को संतोष नहीं हुआ क्यों नवपुम कुछ न कुछ मंत्रों के चर्चा ब्रह्म सूत्र में हो गई किसी का एक मंत्र किसी का दो तो मंत्र जहां जैसे स्थान आया होगा मान तो सूत्र बनाते हैं और भाष्यकार को मंत्रों को डा रखना पड़ता है सूत्र का अनुरूप करके लाना पड़ता है, है। जन्मा से सूत्र तो लिख दिया ब्यासी ने लिख दिया अब क्या है कहा कौन में से संबंधित है ये शुक्र व्यास जब से माध्यम इतना यही है भाष्य का लाना पड़ा धर्म बल्लिका के त्रिप का लाना पड़ा ये तो वायु मानी बोध एह जीवन यद्रम स्व इत्यादि वो ला करके उन्होंने अर्थ किया ऐसे सूत्र के अनुसार करने वाला मंत्र ढूंढना पड़ा भाष्यकार को ब्याज दिन उस मंत्र ने उद्दीरित नहीं किया उद्दीरित नहीं किया सूत्र पदाई छोटी भाष्यकार को कितनी कठिनाई दे रही बड़ी ओर वहां क्योंकि सूत्र से विपरीत बोलने नहीं सकते हैं सूत्र के अनुरूप मंत्र ला करके ढगा करके बासी ग्राम ऐसा काम किया है तो बाकी उपनिषदों की चर्चा हुई है वहां कुछ न इस केवर परिसर की एक भी पंत्र चर्चा वहां नहीं है इसलिए यहां पर ब्रह्म सूत्र के माध्यम से भी इसको अर्थ लेना चाहता है ये गुण होता है इसलिए भाषा नहीं था वाक्यभाषा वाक्य के ऊपर विचार करना परश व्याख्या नहीं था वाक्य के ऊपर विचार एक सामूहिक साक्षा भेद परसो व्याख्या एक एक पद की व्याख्या करके भी न तो स्वभाग भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार संतुष्टि के प्राप्त नहीं हुए क्यों शारीरिक न्याय अनिर्णित तत्व शारीरिक न्याय है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र के युक्ति जो अधिकरण आदि है उनके द्वारा निर्मित नहीं हुआ इसका चंद्रप्रिषद का निर्णय नहीं हुआ इसको लेकर न्याय प्रधान ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों को प्रधानता देकर के बात के प्रति जाप करता है श्रुत्यर्थ संग्राह और श्रुति के अर्थ के, या, के संग्राहक जो वाक्य है यहां पर श्रुति के अर्थ के संग्रह वाक्य होंगी चंद्रप्रिषद वाक्य व्याख्य क्या सो उनके द्वारा व्याख्या करने के उच्छुक पूर्व काम में संबंध में अवेश पहले आठ अध्याय बीत चुके हैं येलो परिषद जहां आरंभ हुआ है, है।, एक है एक तलग का का नवम अध्याय में आता है इसके पहले आठ अध्याय बीच कर्म और उपासना की चर्चा हो चुकी है पूर्व कांड पूर्व कांड जिस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं हम जहाँ पढ़ रहे हैं इसके पहले आठ अध्याय बीत चुके हैं ये कैनो परिषद जहाँ आया और इसमें कवत्कार शाखा की बात है तो पूर्व कांड संबंध बहुत पूर्व कांड के साथ कर्मकांड उपासना कांड के पश्चात ज्ञान कांड को क्यों रखा होगा नवम अध्याय इसको रखा है आठ अध्याय तक कर्म उपासना की चर्चा किया है मेरे क्या संबंध होगा तो कर्मभाषण क्या क्या व्याख्या की थी कार्यकाल का संबंध है तो क्यों जब तक अंधकर्म की स्थिति नहीं होगी निष्ठांत कर्म निष्ठान उपासना के द्वारा तब तक ज्ञान हो नहीं पाए के, के लिए कर्म हो इसकी आवश्यकता वो दिखाने के लिए पूर्वम में कर्मांड है और ज्ञान तब होगा इसके उत्तर में ज्ञान कांड है पूर्व कांड संक्षेप हो दस यहाँ संक्षेप में जो कर्म कांड शासना कांड संक्षेप से राशि कारण करते हैं करके टीका कारण कहा टिप्पणी है तीन चार पांच अंत में कहा शाखा वेद तर्व का शाखा वेद साम विशेष शाखा है तर्व का शाखा केंद्र शारीरिक के शारीरिक के शास्त्रीय युक्ति है शारीरिक शास्त्र है आपके ब्रह्म सूत्र युक्त प्रधान नहीं वो सूत्र प्रधान नहीं युक्ति प्रधान है सूत्र है जो युक्ति प्रधान सूत्र है इतिहासिक अथवा उनकी जो तो अधिकरण बनाया होगा है उसके माध्यम से यहाँ आपका निर्णय करना चाहते हैं अनिर्णय मैं केवल परिषद का विचार नहीं हुआ है इसलिए अशियादाई परिषद का वो विचार नहीं हुआ इसलिए यहीं पर विचार करने के लिए वाक्यवाश्य के ऊपर लिखते हैं क्षेत्र में संग्रह विभा ने यहां पर दो तरह की बात आगे देखा पहले संक्षेप में बोल दें, उसके बाद उसकी व्याख्या करने लग जाएंगे भाष्य संग्रह संक्षेप और विवरण माना व्याख्या भाक्यभाषी की शैली ऐसे आएगी एक शब्द बोल देंगे संक्षेप में उसके बाद उसकी व्याख्या करने लग जाएंगे कि वाक्यभाषा की शैली बता रहे हैं ऐसा आपको पढ़ना होगा कहा संग्रह विवरण पद कम पद पद समूह मन संग्रह और पद समूह के द्वारा यह व्याख्या होना है तो भाष्य में कहा समाप्तम करमात्म भूत प्राण स्वयं विज्ञान कर्मचार्य प्रकार ये समाप्त तो हो गए कर्म का भूत प्राण का उपासना प्राण विज्ञान कर्मात्मूतम कर्माश्रयभतम कर्म का आश्रय प्राण रहेगा तो कर्म हो पाएगा प्राण न रहेगा तो कोई कर्म नहीं कर पाएंगे कर्म का आश्रय प्राण वो कर्म का आश्रय स्वरूप जो प्राण है उस प्राण को विषय करने वाली सारी विज्ञान उपासनाएं बता दी गई बोल रहे विज्ञान उपासना तो प्राण उपासना बता दी इसके पहले और कर्म का अनेकों प्रकार दुनिया भर के कर्मों की चर्चा भी हो गई क्योंकि फल नाना प्रकार के फल चाहने वाले अनेक कर्ता है भिन्न फल चाहने वाले हैं किसी को पशु चाहिए किसी को पुत्र चाहिए किसी को स्वग्र चाहिए क्या चाहिए जैसे जैसे फल चाहिए वैसे वैसे कर्म का स्वरूप बताए अनेक प्रकार के कर्म की चर्चा भी पूर्वा आचारिया हो चुके चुचे सभी समय हो गया है फिर ओम तेरह के ओ आद्या चक्षुष्ठमसो नमः अहम रंग मा ब्रह्मा करो कलाकृष्ठ तलापन सही सी मई सन्त सो शांति शाम